जूतों के फीते बांधना भी एक मुश्किल काम था लेकिन वो वायलिन बहुत अच्छी तरह से बजाता था उसे अपनी उम्र के दूसरे लड़कों की तरफ पंचो या गेंद से खेलना पसंद नहीं था उसकी बजाय वो किसी पत्ती के आकार को घंटे घंटों निहारता रहता था और छोटे बच्चों की तरह लकड़ी के बॉक्स से घंटों खेलता रहता था उसे लंबी आस्तीनें ना पसंद थी जैसे ही उसे मौका मिलता वो कैंची से कच कच करके अपनी आस्तीन को कोहनी से ऊपर तक काट देता था। उसे पड़ोसी लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि वे हमेशा युद्ध का खेल खेलते थे वो बगीचे में जमीन खरोजती सफेद मुर्गियों का पीछा करता था और उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता था अल्बर्ट को केवल अपनी छोटी बहन माजा की संगत में खुशी मिलती थी माजा से वो बहुत प्यार करता था और माजा देखने में बिल्कुल अल्बर्ट जैसी ही लगती थी वे दोनों पानी की की दो बूंदों जैसी एक समान थे अल्बर्ट बेवकूफ है उसके चचेरे भाइयों ने कहा कि जब वे उसके घर आए उसके चचेरे भाईयों ने तब कहा जब वे उसके घर आए उन्होंने अल्बर्ट को अपने खेलों में शामिल करने की बहुत कोशिश की पर अलबर्ट ने उन्हें नजरअंदाज किया और वो अपनी बहन के साथ व्यस्त चीटियों की एक कॉलोनी को कॉलोनी को निहार रहा अलबर्ट दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग थे माता पिता उसे प्यार करते थे लेकिन वे भी उसको लेकर बहुत चिंतित थे अल्बर्ट एक अच्छा लड़का है एक रात पिता ने कहा लेकिन अगर वो थोड़ा और पढ़ाई करे और वो इतिहास और भूगोल में कुछ दिलचस्पी दिखाए तो मुझे अच्छा लगेगा यह सच था कि अल्बर्ट को स्कूल पसंद नहीं था उसे इतिहास और भूगोल से नफरत थी और वो किसी भी पार्ट को रटने से इनकार करता उसकी रुचि केवल अंक सीखने में थी अच्छा होगा अल्बर्ट अगर तुम स्कूल छोड़ दो टीचर ने एक दिन उससे कहा स्कूल में तुम्हारा व्यवहार बहुत खराब है और तुम हमेशा अपनी ही दुनिया में खोए रहते और जो कुछ मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ उससे तु, उसमें तुम्हारी कोई रुचि नहीं उसमें तुम कुछ रुचि नहीं लेते हो तुम पूरी कक्षा के लिए खराब उदाहरण हो अल्बर्ट का खे, को खेल और कसरत भी ना पसंद थी उसके साथियों ने उसे नाकाबिल अल्बर्ट का उठना उपना, उपनाम दिया था एक दिन एक बड़े लड़के ने अल्बर्ट को चुनौती देते हुए कहा अगर तुम बहादुर हो तो मेरी आंखों में देखो अल्बर्ट को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं हुआ कि वो लड़का उसे चुनौती दे रहा था क्योंकि अल्बर्ट एकदम भोला था अक्सर उसकी बुझाएं कंधों से लटकती रहती थी और उसका चेहरा किसी दुनिया में खोया हुआ लगता था फिर अल्बर्ट ने धीरे से उस लड़के से कहा मुझे माफ करो लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों में कोई दिलचस्पी नहीं उससे बड़ा लड़का भ्रम में पड़ गया और फिर वो बड़बड़ा वहां से चला गया उस रात जब अल्बर्ट बाहर था तब उसके पिता ने माँ से कहा मुझे समझ नहीं आता कि कोई बच्चा आकाश को इतने घंटों तक कैसे घूर सकता है माँ ने मुस्कुराते हुए कहा शायद वो ईश्वर को देखने की कोशिश कर रहा है उसकी कल्पना का ईश्वर में छिपा है और ग्रेनाइट की कुर्सी पर बैठा आराम कर रहा है ओह पिता ने एक लंबी अल्बर्ट के दिमाग में क्या चलता है वो कभी कोई नहीं समझ पाएगा माँ को अल्बर्ट के प्रति एक विशेष प्यार और कोमलता महसूस हुई इस अवसर पर माँ ने एक छोटे कप पर अल्बर्ट चित्र किया आज के दिन अल्बर्ट काफी साफ सुथरा था और वो अच्छे कपड़े पहने था वो छोटा कप हमेशा परिवार के अलाव के ऊपर रखा रहता था अल्बर्ट की माँ को संगीत से बहुत प्रेम था अक्सर शाम को माँ और अल्बर्ट परिवार के बाकी सदस्यों के लिए कोई संगीत कार्यक्रम को बिस्तर पर ही लेटना पड़ा तब पिता ने उसे कम्पास दिया अल्बर्ट तुम अब एक जहाज के कप्तान होने का नाटक कर सकते हो पिता ने उसे कहा और कंपाज की मदद मतलब से अपना मार खोज सकते हो लेकिन अलबर्ट को पिता द्वारा सुझाई गई खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी अल्बर्ट बस यह जानना चाहता था कि कंपास की सुई हमेशा उत्तर की ओर ही क्यों इशारा करती थी चुंबकी क्षेत्र क्या चीज थी और पृथ्वी के ध्रुव कहा थे अल्बर्ट ने सवाल के बाद सवाल पूछे ऐसा लगता था जैसे उसके सवाल कभी खत्म ही नहीं होंगे अंत में उसके पिता थक गए और उन्होंने खींच कर कहा क्योंकि प्रकृति में ऐसा ही होता है ऐसा ही बाद में पिता ने जब अल्बर्ट के सवालों के बारे में गंभीरता से सोचा तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुए अल्बर्ट के प्रश्न बहुत विचारशील और सटीक अचानक उन्हें अल्बर्ट की असलियत और सच्चाई का कुछ अंदाजा लगा सच्चाई जानने के बाद पिता का हृदय पीड़ा गर्व और कोमलता से भर गया अल्बर्ट सच में अन्य बच्चों से अलग था उसकी टकटकी जिसे हर कोई खोया खोया मानता था वो वास्तव में एक बहुत व्यस्त दिमाग का प्रतिबिंब था उसका दिमाग उन स्थानों को खोज रहा था जहाँ पहले और कोई नहीं गया था अल्बर्ट का दिमाग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का दिमाग था अल्बर्ट के पिता से गलती नहीं हुई थी बारे में लोगों के विचारों को मौलिक रूप से बदला उसने एक ऐसे वैज्ञानिक सत्य की खोज की जो पहले कभी किसी ने नहीं की थी या पहले किसी को नहीं पता था अल्बर्ट के सोच ने मानव विचार के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया समाप्त